नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मुलाकात कार्यक्रम में हम किसी विशेष एक व्यक्ति से बात करते हैं जो अपने बारे में बताते हुए हमें अपने जीवन में कुछ नई बातें सीखने के लिए हम सभी को प्रेरणा देता है तो आइए आज के इस एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे फनकार हैं अनिल खंडरवाल जी जो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं तो अनिल खंडलवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में थैंक यू वेरी मच और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं आप लोगों के साथ एक वार्तालाप कर पाऊं मुझे भी बहुत आंतरिक खुशी है ऐसे मौके कम मिलते हैं जी जी। और शायद मैं बहुत भाग्यवान हूं कि आज आप लोगों के बीच में कुछ बात कह पाऊंगा मेरे बारे में मैं अपना परिचय दूँ आपको जी, जी मेरा नाम जैसा कि आपने सुना अनिल खंडेलवाल बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान रूट्स तो है ही पर उसके अलावा जो मेरा जन्म हुआ वो बरेली में हुआ और जो मेरी धर्मपत्नी हैं वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं खंडेलवाल अदरवाइज ये पूरे भारत में हैं है, ज़्यादातर राजस्थान में या फिर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे जहाँ तक मेरा खुद का स्वयं का परिचय है मैं मेरा जन्म 1958 में हुआ इस समय मैं करीब सत्तावन वर्ष का हो चुका हूँ पर आज भी फीलिंग जब से बाबा से जुड़ा हुआ है तो लगता ऐसा है कि नहीं जन तो अभी शुरू हुआ है तो ज़िंदगी की परिभाषा ही बदल गई है आ, मैं गुड़गांव में रहता हूं और आ, मेरे साथ मेरे घर में मैं पत्नी और आ, एक मेरा बेटा है और बेटी है बेटी की शादी हो चुकी है वो दिल्ली में सेटल्ड है और बेटा जो है उसने भी एमबीए किया हुआ है फाइनेंस में और आ, उसका जो आ, काम है वो दो प्रकार से है वो अपना बिजनेस भी करते हैं एक बड़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है क्लीनिंग से रिलेटेड और दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जिसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा और जहां तक मेरे फादर मदर फादर हिंदू कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं अब तो क्या रिटायर हो गए हैं ही इज़ 87 इयर्स ओल्ड सत्यासी वर्ष के हैं और अभी तो मेरे से ज़्यादा एक्टिव हैं क्या बात कर रहे हैं और <laughs> उसके अलावा वो डायरेक्टर हैं एक ग्रुप है जेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जी जी और बहुत चिंतन वनन करते हैं काफ़ी मैं कहूँगा कि मेरे को तो बहुत बहुत इंस्पिरेशन और ट्रेनिंग मिली है उनसे जी जी जी. और एक मैगजीन निकलती है अल्ट्रा हेल्थ नेचर्स वे उसके चीफ एडिटर हैं एंड ही हैज़ डन मास्टर्स इन थ्री लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत एंड देन पी एच डी यूनिवर्सिटी तो छोटा सा परिवार है बहुत बढ़िया सब कुछ आनंद मंगल मस्ती मस्ती है चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मुझे आपके पिताजी के बारे में सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि एटी सेवन में वो अभी भी एक्टिव हैं और अभी भी काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है नहीं उनका तो इतना और शायद वहीं से इंस्परेशन हम सबको मिलती है पूरे घर में सुबह चार बजे उठना और ये जो क्रम चल रहा है ये पिछले करीब पैंतालीस वर्षों से चल रहा है जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ और सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना योगा करना मेडिटेशन पे बैठना हंड्रेड परसेंट मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जबकि मैं करीब पचास देशों में जा चुका हूँ पर सुबह उठने का कार्यक्रम वही रहता है उसके टाइम जोन के, के हिसाब से बॉडी एडजस्ट हो जाती है तो वो एक शायद जिंदगी की एक बहुत बड़ी देन है उपलब्धि है जिसकी वजह से आज ऑलवेज फीलिंग वेरी वेरी यंग आपके पास ये उपलब्धि हमेशा बना रहे हैं और आप इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहे यही हमारी शुभकामना है और okay. मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस के बारे में आपके पास जानकारी है आपने अपने कार्ड में लिखा है स्पा कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड एक्चुअली में ये है क्या उससे पहले मैं एक आ, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूँ uh, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ mm -hmm. 1981 में मैंने पास किया उससे पहले आई कम्प्लीटेड माई बी कॉम ऑनर्स और उसके बाद सी uh, किया आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर फ्राम यू एस दैट ऑल्सो हेल्प मी इन माई करियर बिल्डिंग Uh, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है आई हैव वर्कड इन मैनी कॉरपोरेट्स और अगर मैं विशेष रूप से कहूँ तो हिंदुस्तान वेयर, जिनके का है दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई करियर अच्छा वहाँ से आपकी शुरुआत शुरुआत हुई उसके बाद अगर मैं मेजर बात कहूँ तो रोला टेनर्स लिमिटेड रोला टेनर्स भी एक टाइम पे वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी कंपनी थी इन पैकेजिंग लाइन तो जितने भी आप पैकेजिंग देखते हैं लिप्टन ब्रुकबॉन्ट नेस्ले और इवन जी के जो ये अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो, जो, जो कार्टन होते हैं जी जी उसके अंदर एक लाइनर होता है तो इस स्पेशलिटी पैकेजिंग जो कि रोलर टेनिस बनाती है तो उसमें मैं करीब 11 साल रहा उसके बाद हिंदू ये स्मिथ लाइन बीचम जो कि आज ग्लेक्सो स्मिथलाइन है जिसका हॉर्लिक्स एंड बूस्ट मेजर प्रोडक्ट है तो पाँच साल में वहाँ रहा तो आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस अकाउंट ट्रेजरी एंड उसके बाद मेजर स्ट्रेंट रहा रेनबैक्सी में mm -hmm. रेनबैक्सी फार्मास्यूटिकल जो कि अब सन फार्मा ने टेक ओवर कर लिया mm -hmm. है तो उसमें में आई वॉज डायरेक्टर एंड ग्लोबल हेड ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजीशन मर्जर्स एक्विजन का मतलब ये होता है कि कंपनीज को एक्वायर करना उसको इंटीग्रेट करना सिस्टम में या कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि काम की नहीं है उनको डाइवेस्ट कर देना सो दैट इज़ अ मेजर एंड देन स्ट्रेटिजिक Uh, so that company की growth के लिए जो भी uh, avenues हो सकते हैं जी जी और ये international level पर काफी काम किया uh, उसके बाद uh, steel industry में आर्सलोर मित्तल काफ़ी बड़ा नाम है वर्ल्ड की 10% परसेंट स्टील प्रोडक्शन इज डन बाई आर्सलोर मित्तल आई वॉज इन कजाकिस्तान वेरी कोल्ड कंट्री वेरी वेरी कोल्ड इन विंटर टेम्परेचर यूज टू टच माइनस थर्टी फाइव <laughs> और बट अगेन आई थिंक कैसे रहते, रहते हैं वहाँ पर वो बेसिकली सारा कुछ सेंट्रली है अच्छा हाँ, हाँ, हाँ, तो घर हीटेड है कार हीटेड है, है सब, सब कुछ हीटेड है और uh, उसके बाद ऑफिस uh, हीटेड है जब आप बाहर निकलते हैं तो आप पूरे लोडेड होते हैं राइड फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इतना मालूम नहीं पड़ता और फिर दूसरा ये है कि धीरे धीरे आदत पड़ जाती है हाँ, एक बार जो बार। सबसे बड़ी उपलब्धि रही कजाकिस्तान की वो ये रही कि थोड़े से ही समय में मैंने रशियन लैंग्वेज सीखी सीख लिया चा, चा। तो आज भी अभ्यास रहता है अगर कोई रशियन आ जाता है तो आई कैन स्पीक इन रशियन लैंग्वेज सो दैट वॉज अंग and uh, after that uh, i would say that uh, i was in germany for two years mm -hmm. havells india karke a well known company in india mm -hmm. so they had acquired uh, silvania worldwide mm -hmm. so i was responsible for integrating two companies and also managing financial affairs of uh, acquired entity silvania mm -hmm. और लास्ट में रहा इसमें अपना एलटी फूड्स दावत एक ब्रांड है बासमती राइस के जी जी हाँ नाम से नाम तो आई वाज डायरेक्टर फाइनेंस एंड स्ट्रेटी अच्छा वहाँ पे <laughs> तीन साल रहा तो उससे एग्री का भी एगरी फूड्स कमोडिटी इसका भी एक्सपीरियंस आया तो ले दे के अगर मैं देखूँ तो सेरेमिक इंडस्ट्री टू तो कंज्यूमर हेल्थ केयर टू तो फार्मास्यूटिकल टू तो स्टील इंडस्ट्री अलग अलग फील्ड में टू लाइटिंग फिक्चर्स टू एग्री फूड सो काफ़ी एक्सपीरियंस रहे और सभी के बीच में एक, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस तरह से अलग अलग फील्ड में जाने का आपका रोल कैसे रहा क्या आ, कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से या अपनी कुछ क्षमता को प्रेजेंट करने के लिए बेसिकली टू थिंग्स एक तो ये है कि फाइनेंस के जो लोग होते हैं जी जी जी. उनके लिए इट डज नॉट मैटर क्योंकि एवरी हैज़ टू बी यू नो एनालाइज इन टर्म्स ऑफ you know the top line the bottom line the profits <laughs> sir, the margins right so it's a quite finance skills mm. so that i have number one number two always you inspire you you you like to move next steps mm -hmm. in your life mm -hmm. and secondly ek opportunities bhi milti rahi Achha, agar nahi aati to shayad maine hi sochta but achhe achhe opportunities aaye mm -hmm. so maine bhi socha ki why not i should make an attempt mm -hmm. and uh, i always believe in some innovation some creativity some new thinking mm -hmm. new uh, approach to the things and that is a reason i move from one organization to another is mm -hmm. bane jo i would say jo ek bada exceptional experience mere liye raha ki mm -hmm. i traveled more than 55 countries jiski iski wajah right from latin america <laughs> to central america to united states of america to europe to china to you name japan korea uh, sab jagah <laughs> africa everywhere i went around और एक स्टेज तो ये थी कि आई वॉज वर्किंग विद फोर्टी फाइव नेशनैलिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आई वॉज टाकिंग टू मैक्सिकन्स आई वॉज टाकिंग टू ब्रजीलियंस टू कोलम्बियंस टू अमेरिकन टू जर्मन्स टू फ्रेंच टू ब्रिटिश टू एनी वन यू नेम सो आई वॉज टाकिंग थिंग्स डन विद दिस नेशनैलिटीज सो दिस एक्चुअली गेव अ वेरी ब्रॉडर थिंकिंग ब्रॉडर ऑस्पेक्ट और पता ये लगा कि सारे के सारे ह्यूमन बींग सेम है एवरीबडी कैरीज द सेम हार्ट एंड माइंड सभी का and दिल एक जैसा ही है, सभी का, का एक जैसा, जैसा पॉइंट ये तो मेरे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हुआ हाउ आई वर्क एंड हाउ आई एनालाइज थिंग्स इट इज मी अदरवाइज सभी उसी हड्डी मांस के बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं है दे आर नॉट एनी थिंग डिफरेंट ऐसा लगता है कई बार कि क्योंकि हम लोगों का जनरली लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है बट क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में कह सकता हूँ कि लोग बाएँ लाज एक जैसे ही हैं सबके दिल हैं सबके मस्तिष्क हैं सबका दिमाग है और सब बहुत बढ़िया है सब बहुत बढ़िया है मेरे को आज तक कभी ऐसा मौका नहीं लगा जहाँ पे मुझे ये लगा हो कि ही इज़ फ्रॉम सम एलियन कंट्री नॉट नॉट कुछ नहीं है। <laughs> कुछ नहीं है सब बहुत बढ़िया है और शायद एक चीज़ मैं बीच में जोड़ दूँगा जी जब आप शायद प्रश्न करेंगे बाद में भी अभी तो ये हो गया है कि जितनी कंट्रीज में भी भ्रमण रहता है hmm. वहाँ पे सबसे पहले जाने से पहले मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे बीके का सेंटर कहाँ पे है अच्छा ब्रह्मा कुमारीज का इंस्टीट्यूशन कहाँ है कहाँ पे <laughs> है दैट इज माई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाई आई एम ए हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन सही बात इवन ये शायद जन्म से भी पहले से ही आज तक अनियन एंड गार्लिक का कभी सेवन ही नहीं हुआ वी नेवर न्यू ये क्या होता है जी And I am very particular when I travel overseas that I need only vegetarian food. तो अब और इजी हो गया क्योंकि विश्व भर में बी के सेंटर्स हैं तो एक फ़ोन कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ <laughs> <laughs> <laughs> काम चल जाता है <laughs> और इसके भी बड़े अच्छे अनुभव हुए वो मैं आपको शेयर करूँगा तो uh, जहाँ तक एस पी ए का सवाल है एस पी ए कैपिटल एडवाइजरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज End-to-end to, end to customer. Meaning, if I define mutual fund का आपने सुना होगा हाँ, हाँ. तो एस पी आई कैपिटल वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ म्यूचुअल फंड कंट्री एस पी आई के करीब आठ दस ऑफिसेस हैं over India. Headquarter Delhi में है and Bombay में main office है इसके अलावा हम लोग merchant banking, जो बड़े बड़े आई पी ओस आते हैं कंपनीज के हुँ. तो वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं इसके अलावा जो बड़े बड़े लार्ज फंड्स जो डेट सिंडिकेशन होता है उसको करते हैं अभी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन uh, कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उनका मेजर रिकॉस्ट हो रहा है डेट का उदय स्कीम काफ़ी चर्चा चर्चा में रहती hmm. है उदय स्कीम hmm. तो अभी हम लोग जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का कर रहे हैं करीब uh, तेरह साढ़े तेरह हजार करोड़ का है hmm. उसका कम्प्लीट uh, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कि हाउ यू नो गमेंट कैन इफेक्टिवली मैनेज द कॉस्ट ऑफ द फंडस सो दैट वर्क इज गोइंग ऑन then we are working with uttar pradesh government and then later we'll go to haryana and uh, yes, telangana so this is one very big area jo mm -hmm. sp capital mein dekhte hain iske alawa hum log companies ke liye debtly structuring karna hai kisi ne company acquire kar rahi hai ya koi company kisi ne apni koi brand bechni hai so and this is one and another very important jo aajkal hum sunte rehte hain ki startups bahut shuru ho gaye hain ji ji to aur startups struggle bhi bahut kar rahe hain dono hi cheeze hain तो हम लोग उन स्टार्टअप्स को स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी भी देते हैं अच्छा कि समथिंग विच इज़ रियली वर्थ टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल और समथिंग वेयर वी सजेस्ट दैम दैट इट इज़ बेटर टू स्टॉप व्हाई वेस्ट एनर्जी टाइम बिकॉज फिर फ्रस्ट्रेशन होता है अगर नहीं चलता है तो आजकल हम रोज सुन रहे हैं एक से एक कहानियाँ तो कुछ स्टार्टअप में हम लोगों ने खुद भी इन्वेस्ट किया है और हमारा फोकस केवल दो ही एरिया में है हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थकेयर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज लेके आने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें राइट फ्रॉम पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है दैट विल बी डिजिटाइज्ड इट विल बी ऑन द स्मार्टफोन हर एक के पास स्मार्टफोन स्मार्टफोन तो है तो एंटायर मेडिकल रिकॉर्ड विल बी देयर ऑन द स्मार्टफोन एंड देन वैन समबडी इज गोइंग टू द डॉक्टर एक उसकी यूनिक आई डी होगी टेल टू द डॉक्टर की एंड एनटायर इन्फॉर्मेशन उसको ऑन द डॉक्टर्स आई और कंप्यूटर विल अपीयर तो कोई जरूरत नहीं है कि पूरे बस्ते लेके जाओ टाइम इज गॉन एंड देन डॉक्टर कैन आफ्टर कंसल्टिंग कैन क्रिएट अ डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन मतलब आ, वो सारा डिजिटल एंड अगर सपोज मैं बता दूँ कि जी आई बाई मेडिसिन फ्रॉम दिस शॉप और अगर उसके पास कंप्यूटर का एक्सेस है तो डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पहुंच वहां जाएगा पहुंच जाएगा और वो अपना आपका मेडिसिन रखेगा पैसे भी आपको डिजिटली यू कैन पे अच्छा अच्छा एंड देन अगर सपोज कोई डॉक्टर कहता है कि जी आपको ये लैब टेस्ट कराना है तो वो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन लैब के वहाँ पहुँच जाएगी and you can connect or he will connect or she will connect hmm. and then जब report आएगी तो वो भी cloud पे upload हो जाएगी and then again it will be digitally recorded और oh, doctor के पास आपने यहाँ पहुँच चली जाएगी आप suppose hospital जा रहे हैं आप और hospital में आपको करना है तो आपको unique id डी बतानी है और आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ पर होगा तो उससे होगा क्या कि कन्वीनियंस बहुत आ जाएगी इसके अलावा डॉक्टर के पास जाते हैं वेट करते रहते हैं टाइम। सारा डिजिटल आपके उसके ऊपर होगा कि अब आप आपका ये अपॉइंटमेंट टाइम है इसके पहले आपका ये वाला चल रहा है सब ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस एंटायर इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल सपोज डॉक्टर किसी कारणवश कहीं इमरजेंसी में फंस गए तो आपके इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यू नीड नॉट गो टू द हॉस्पिटल और टू द डॉक्टर्स प्लेस सो लाइफ विल बिकम मच बेटर अच्छा ये तो एक ऑस्पेक्ट हो गया फॉर मैनेजमेंट Second is is is lot of help will will be be provided provided to to to the patient mm -hmm. for their wellness, right? Whether it is related to food, whether it it related related food, exercise, there are so So many other advisory services which will be provided, uh, through this communication link. Mm -hmm. so, ऐसा अनुमान है क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो खैर काफी एडवांस स्टेज पे है इंडिया में अभी इसकी बहुत जरूरत है mm -hmm. हम देखते रहते हैं हॉस्पिटल क्राउडेड है लोग लाइन में बैठे हुए हैं हाँ, फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, रहते हैं। और होता क्या है कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो दिमाग की हो जाती है उसमें कि हुँ. फिर बंदा परेशान झटपट आता है कि क्या करे क्या हुँ. नहीं करे तो कोशिश है इस चीज़ के लिए काम चल रहा है इसके अलावा हमने एक और वेंचर अभी शुरू करा है होम हेल्थ केयर अमेरिका में तो 60 परसेंट जो है वो लोग अगर कोई न्यूरो का पेशेंट है या कोई कार्डियक पेशेंट है सिवियर कार्डियक डिजीज है या फिर कई बार रिनल ट्रांसप्लांट होता है लीवर की डिजीज होती है उनको बड़ी केयर की जरूरत होती है हॉस्पिटल में रहते हैं तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है सही अब वही सारी चीज़ें घर में भी प्रोवाइड हो सकती हैं और एट वन थर्ड द कॉस्ट तो ये भी एक आ, आपके बॉम्बे तो में ही आ, कंपनी है जॉक्टर करके जेडोसीआर सो देव स्टार्ट दिस ऐसा भी उनका बॉम्बे डेली पुणे बैंगलोर चार जगह शुरू किया है धीरे धीरे ऑल इंडिया सो आइडिया इज की फोकस ऑन हेल्थ केयर जो हम लोग कर रहे हैं एस पी कैपिटल में और दूसरा एग्री साइड पे mm -hmm. क्योंकि अगेन फूड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बहुत इम्पोर्टेंट हमेशा <laughs> ये सुनने में आता है जैसा अन वैसा मन, मन जैसा संग वैसा रंग और जैसा पानी वैसी वाणी तो ये तो फंडामेंटल ट्रूथ है सही बात चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि हम अनिल खंडलवाल जी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी कलेक्ट करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो वस्करे रहो मधुन राधिका नाच मधुबन राधिका I go, may go. त छम रलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाच रे मृदंग बाज तिरकट तुम तिरकट तुम ता मृदंग बाज Chum chum tatai tatai tata chum chum cha na na na chum chum cha na na granda granda granda da da da madhuban me radhika na. गा रे मगा पमा दबा नहीं दसा मेरे साप मधान साप मगा म गे सा मधुबन राधिकाना चेरे नी दब गे सारे सा सगा ग मानी दसा मधु बनू मेराधिका ना चेरे मधु बनू मेराधिका ना Na dir dir ta ni ta dar e dim dim ta na na na dir dir ta ni ta dar e dim dim ta na na na dir dir ta ni ta dar e dim dim ta na na dir dir ta ni ta dar e dim. O dir ta na dir dir ta na dir. Na dir dir dir ta dhan, na dir dir ta ne ta, o de na dir dir ta ne ta, o de na dir dir ta ne ta dhar e dim, ta dhar e dim, ta dhar e dim. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अनिल खंडलवाल जी से और बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही कि, कि किस तरह से स्टार्टअप इंडिया के बारे में वो बता रहे थे स्टार्टअप का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से चलता है उसके ऊपर काम चल रहा है और खुद भी दो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जैसे हेल्थ केयर के बारे में उन्होंने बताया कि अच्छी भी सुनने में लगती है लेकिन जब तक प्रैक्टिकल हमारे पास ना हो तब तक उसको टाइम लगेगा मुझे लगता है ये भी मैं आपको इसमें बताऊँ ये भी ऑनलाइन एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है हाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट डेली में ट्रॉमा सेंटर में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है सेकंड uh, जो अभी पायलट uh, स्टेज पे हो चुका है गंगाराम हॉस्पिटल और अभी नेक्स्ट हम बीएल कपूर हॉस्पिटल वहां पे करेंगे एंड देन वी विल टेक इट टू बॉम्बे टू नानावटी हॉस्पिटल और इमीजिएटली इन पैरल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉरपोरेट ऑल्सो अच्छा अच्छा तो so जितने भी कॉरपोरेट के एम्प्लॉय हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका डिजिटली रिकॉर्ड अवेलेबल होगा ऑन स्मार्टफोन तो इसकी पूरी प्रोसेस है so uh, we are not just uh, talking uh, just platform but execution also mm -hmm. and also we are too. we are also initiated a dialogue इफ़ वी कैन इम्प्लीमेंट इन समर कंट्री ऑल्सो सो आज कल अभी रोमानिया से बात चल रही है mm -hmm. तो वहां पर भी अगरिया अगर मीटिंग मिल जाती है mm -hmm. तो वी विल स्टार्ट देर ऑल्सो आर ओपिनियन इट इज गोइंग टूर एपल लाइक एपलर सो वी होप दैट दिस प्लेटफॉर्म और अच्छा कल मेरी डॉक्टर uh, uh, प्रताप मिढ़ा से भी बात हुई थी इस बारे में uh, ब्रीफ में और उनको मैं एक प्रेजेंटेशन भेजने वाला हूँ तो मैं चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है जी जी वहाँ पे भी, भी अगर हम इसको किस तरीके तो से शुरुआत, शुरुआत कर सकते तो हाँ, तो हैं हाँ, और यहाँ राजस्थान के लोगों को भी इसके बारे में एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे की हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग बैंक उसके प्रेसिडेंट है तो इन्वेस्टिंग बैंक का मतलब क्या है वो क्या करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली इसका जो स्कोप है उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो करना शुरू, करना शुरू करना चाहते हैं अपना काम शुरू कंपनी शुरू करना चाहते हैं उनको बहुत सारी एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए अच्छा क्योंकि इंडिया में फुल ऑफ रेगुलेशंस हैं अगर हाँ, बहुत, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं है। बहुत सारे नियम है नवर पॉइंट इसकी एक साधारण आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है हाँ कि सपोज कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाना चाहता है हाँ, तो उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं सिमिलरली अगर कोई और ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाइसेंसेस की जरूरत है उसको भी छोड़िए उसके अलावा अगर किसी ने कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है तो कंपनी के भी लॉस बहुत सारे हैं सैबी है, के रूल्स हैं दुनिया भर की चीज़ें यह तो एक हुआ कि जब शुरुआत की उसके बाद उस कंपनी को आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है तो कैपिटल रेस करनी है फिर ये भी होता है कई बार कंपनी को एक्सपेंड करना है किसी और जोग्राफी में जाना है कहीं जाना है तो कोई एक्विजिशन की जरूरत है या हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो नहीं चल पा रही है उसको डाइवेस्ट करना है तो ले देके कि कंपनी के साथ कंपनी की ग्रोथ के साथ एसोसिएट होके उनको कोई भी स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी चाहिए दैट इन वेरी शॉर्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट हो गए एज एन एग्जाम्पल companies are having a very good business now where to deploy the resources mm -hmm. effectively so that the return of investment is much better so it is multiple things Which actually in the life of a company's growth hmm. आपका कहने का भाव यह है कि कंपनी स्टार्ट करने से लेकर जो भी मुश्किलें आती हैं उसको कैसे प्लेटफॉर्म तक ले जाना और उसके बाद फिर उसको चलाना हाँ किस तरह से रन करना राइट right. और किस तरह से customer तक उनकी चीज़ें पहुँचे और return में भी बराबर उनको मिले हाँ basically बेसिकली वो सारे basically, basically क्या है कि companies जो promoters होते हैं hmm. they are busy in their core activities। hmm. कोर स की जिस पर्पस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने कंपनी शुरू कर बट उसके एनवायरमेंट इतना बड़ा होता है कि बारे बारे में जान उसके उनके बारे में जानकारी जैसे फंड रेस करने हैं दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी राइट या उन्होंने कोई एक्विजिशन एक्विजिशन करनी है राइट इटसेल्फ इज एन एक्विजीशन इट से राइट right, अब एक्वायर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है उसकी ड्यू डेलीजेंस है hmm. उस कंपनी की फंक्शनिंग क्या है उसकी वैल्यूएशन कैसी है उसका वैल्यूएशन क्या है राइट right, अब वो वैल्यूएशन भी डिसाइड होगी उसके बाद उसकी कंपनी के लिए फंड्स भी फंड करने हैं टू एक्वायर दैट कंपनी फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है उस सिस्टम में सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर सो इंपॉर्टेंट एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक क्यों क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा mm -hmm. मैंने बड़े बड़े कारपोरेट्स में काम किया और मोज एक्विजीशंस के भी काफी काम किए इसलिए आई थॉट दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू हेल्प इंडियन कॉरपोरेट और स्टार्टअप जी टू हेल्प देम हाउ दे के ग्रोथ और बहुत सारी चीजों को करने के लिए एक्सपीरियंस व्यक्ति हो तो जल्दी हो सकता है बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस इज वेरी Experience नहीं होगा तो फिर बंदा फंस ही जाता है बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर गिनती करें तो बहुत सारे लॉस हुए है। exactly, हैं exactly. आज अगर आज आप देखें तो अखबारों में पढ़ने में आता है और ये फैक्ट भी है की इंडियन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक दे आर सिटिंग विद लैख करोड़ नॉन परफॉर्मिंग असट लोन एन पी लाख करोड़ इट्स सच अ लार्ज बहुत बड़ा अमाउंट हो गया बहुत बड़ा अमाउंट है अब उसमें हो सकता है बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी हो जी बट छोटे भी छोटे भी फंसे हुए सो आई थिंक फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो एक एन क्यों ना हो चाहे वो एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो कोई भी हो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी वेरी वेरी क्रिटिकल हम अपने घर में ही देख लें फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं मालूम है कि इतनी इनकम है accordingly we plan our expenditure we save something for future right but important hai ki same thing should go to the organization also mm -hmm. anywhere for that matter so i think jahan pe financial discipline gadbada jata hai jahan pe controls loose ho jate hain jahan pe risk ki evaluation proper nahi hoti hai wahan mm -hmm. pe danger sign shuru ho jata hai so isme bhi we are trying to help the companies How they can enforce, bring better mm -hmm. financial discipline, risk assessment, risk mitigation. That means they have assessed the risk, they have mapped the risk. की की, risk mm -hmm. So, how they can minimize the risk? So, that also is part of investment banking. Bank. So, I am saying is the scope <laughs> is very, very large. बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पर आप काम करने जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और एक अनुभव आपके पास है इसलिए आसान होगा आपको काम करने के लिए मुझे लगता है और जैसे कि आपने अपने अनुभव में बताया कि मैं 50 देशों में गया हूँ हाँ। और वहाँ का अलग अलग जो नेचर है या कल्चर है उसको आपने जाना है तो जैसे आपने कहीं बहुत सारा ऐसे होता है कि एक बार कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हमारी हो जाती है तो वहाँ फैमिलियर होने में टाइम लगता है तो आप पचास जगह पर गए तो कैसे जल्दी से फैमिलियर हो गया शायद मेरा स्वभाव ऐसा रहा है कि मैं आई टेक थिंग्स वेरी इजी एंड ऑलवेज बिलीव दैट ही इज माई ब्रदर और सिस्टर सो वेरी फ्रेंडली अप्रोच वेरी फ्रेंडली बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइट अगर आप हैवी करके या कोई एक्सपेक्टेशन करके कुछ नहीं सब लोग आपकी सेवा के लिए तैयार हैं. इट इज ओनली मी हाउ आई थिंक अबाउट अदर्स मेरे को कभी भी आज तक ऐसा नहीं लगा mm -hmm. चाहे वो किसी भी देश में गया हूँ mm -hmm. कि कहीं कोई कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा mm -hmm. हो सकता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है हाँ विच इज़ नेचुरल राइट उनके तौर तरीके डिफरेंट हो सकते हैं विच इज क्वाइट नेचुरल बट अगेन अगर आपकी नेचर एडेप्टेबिलिटी की है इफ़ यू एम्बरेस दोज पीपल राइट पीपल लव यू पीपल रिस्पेक्ट यू पीपल रिगार्ड यू सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन माई सेल्फ इट इज़ मी हाउ आई Drive the things, how आइट accept the things। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेन आई वॉज इन कजाकिस्तान तो जब मैं वहाँ पहुँचा बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है इट्स वॉज थर्स्ट डे एंड इंसिडेंटली मेरे को uh, मैं पहुँचाऊँगा चार बजे और होटल uh, में चेक इन किया वो भी जो uh, मित्तल स्टील जिसका मैं जिक्र कर रहा था उन्हीं का ही उसी जब उन्होंने कंपनी एक्वायर की थी कज़ाकिस्तान में तो होटल भी साथ में ही था तो उसी होटल में थे? तो वहां पे जब पहुंचा तो नेचुरल था कि मैंने प्यास लग रही थी तो पानी पूछा तो अब उन्होंने रशियन में जवाब दिया अब मेरी समझ में आया नहीं अच्छा फिर मैंने इशारे से कहा कि मेरे को पानी, चाहिए, पानी चाहिए अब उन्होंने कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया अच्छा उनका ये कहना था कि स्टिल वाटर चाहिए या स्पार्कलिंग वाटर चाहिए अच्छा अब मुझे समझ में आया नहीं रशियन में बोलते हैं कि बेस गज वधा और जस्ट वधा आई कुड नॉट फॉलो इट और शाम हो गई खाने का तो प्रश्न ही नहीं वहाँ पे क्योंकि सब कुछ रशियन लैंग्वेज में तो खैर मैं कुछ रेस्क्यू फूड लेके आया हुआ था घर से वो किसी कारणवश कहीं बाहर गए हुए थे तो आई कुड नॉट मीट अब बड़ी परेशानी हुई कि यहाँ तो कोई अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानता है कैसे जिंदगी कटेगी तो ये समझ लीजिए कि मेरे को तो आया छोड़ छाड़ के वापस जाते हैं जी जी जी संडे गया मंडे को मेरे को कॉल आती है कि जी ऑफिस में मिलना है मिले काफी आत्मीयता से मिले सीईओ ई साहब और बाकी लोग भी थे इंडियंस थे वहाँ पे अच्छा अच्छा इंडियंस थे उसके बाद मैंने जब ये देखा कि मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी हार मान माना <laughs> क्योंकि एक सेंटेंस पड़ा हुआ था हार भी हार मैंने आज तक मानी नहीं है तो ये क्या क्या then i accepted it i said this is a challenge anil you have to accept it and i decided that i have to learn this language ji ji if i want to live in this country if i want to meet with the people if i want to enjoy my life here and believe me in 3 months time i could learn russian i could speak i could read i could write acha acha kya baat hai bahut badhiya bahut right aur phir uske baad laga ki i think it is so important adaptability is very important एक बहुत अच्छी बात आपसे सीखने को मिल रहा है कि जिस भी जगह पे आप जाएंगे वहाँ चीज़ों को देखने के बाद पहले तो अनकंफर्ट फील करेंगे क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है उनकी सोच का प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी आपने वहाँ पर एक बहुत अच्छा अचीवमेंट अच्छा अच्छा किया है कि उस चीज़ को आपने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद वहाँ की जो भाषा है उसको सीख लिया और फिर आपको अच्छा लगा हाँ उसके बाद तो फिर लोगों के घर जाना उनके साथ बात करना लगा ऐसा कि ये भी अपना घर अपना ही घर है अपने ही लोग हैं लोग तो ये ज़रूरी हो जाता है और उसके बाद भी फिर जर्मनी में रहे जैसे या कहीं और भी देशों में गए ऐसा कभी फीलिंग आया नहीं नहीं आया अच्छा एक और बात मेरे को बताना है जा, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो ट्राइबल एरिया के बहुत सारे लोग हैं बहुत ही ट्राइबल मतलब पूरा ही ये एरिया जो है आबरूर के आस का गाँव गाँव से जुड़ा हुआ है पहाड़ियों में लोग रहते हैं तो एक साधारण व्यक्ति को अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए किस तरह का सोच उसके पास हो किस तरह का वो आइडिया बना के अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है ये डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति किस प्रोफेशन में है बात तो आर्थिक स्थिति की अगर मान लीजिए हम खेतीबाड़ी करते हैं फार्मर है तो फार्मर के लिए मैं ये कहूँगा कि एक आ, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है आशा करके एस ए इन भोपाल उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। नहीं, नहीं। आज की डेट में करीब 60 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज हैं जिसमें उन्होंने क्या करा कि जनरली एक फार्मर के पास दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन होती है, नहीं, नहीं। राइट तो उन्होंने क्या करा कि फार्मर्स का ग्रुपिंग शुरू कर दिया अच्छा मतलब पंद्रह फार्मर्स को इकट्ठा करके या दो फार्मर्स को और उनकी जमीन को अगर टोटल करें तो करीब पाँच एकड़ चार एकड़ और मैकेज फार्मिंग शुरू करी राइट right? वहां पे उनकी अपनी वेयरहाउसिंग शुरू कर दी मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ वही फार्मर जो सपोज एक मिनट के लिए एक लाख रुपए कमाता था आज वो सात लाख रुपए कमाता है सिक्स सेवन टाइम्स हु हैज इंक्रीज्ड आई थिंक दिस दिस मॉडल जो आशा चलाती है जी जी। अगर ट्राइबल एरियाज में आई डू नॉट नो द स्ट्रक्चर कि वेदर दे ओन द लैंड और दे वर्क ऑन अ लीज़ लैंड ये मेरे को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा बट अगर वो आ, नहीं यहाँ तो जो किसान है उनके पास एक दो बीघा तीन बीघा भी जमीन होती है और हाँ। जो थोड़े से मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास पाँच छः एकड़ है हाँ। और जो हाई क्लास के उनके पास दस बीस एकड़ भी हैं सौ एकड़ भी तो अगर ये पॉसिबल हो कि अगर ये सारे यूनाइट हो जाए और एक कंपनी बना ले लिमिटेड कंपनी बना लें और सब शेयर होल्डर्स हो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ़ द Farming लैंड हाँ. और उसको कम्बाइंड करके मैकेज्ड फार्मिंग करें आजकल एक से एक टूल्स इक्विपमेंट अवेलेबल है और क्योंकि हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता छोटा फार्म साइज वाला नहीं कर, सकता। नहीं कर सकता और बड़े वाला भी कितना करता है क्या नहीं करता है बट अगर सपोज वही पाँच एकड़ अगर पाँच हजार एकड़ हो जाए सबको मिला के उसके ऊपर अगर खेती बाड़ी हो विद द मैकेज्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं आई थिंक लाइफ विल then resource capability will increase significantly. So, and they are doing very successfully, very very successfully, successfully. So, तो अगर उनके साथ कोलाबोरेशन हो जाए या वो आके गाइड करें सही बात है तो हाँ। वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ला सकती है इस क्षेत्र में ये इनका पूरा डिटेल क्या है uh, ये भोपाल में ऑर्गेनाइजेशन है ए एस ए आशा करके इसके मिस्टर मंडल मेरे को पहला नाम याद है मंडल मैं डिटेल्स आपको शेयर कर लूँगा जी जी उनसे संपर्क करके वो गाइड कर सकते हैं कि सेम रिवोल्यूशन जो उन्होंने मध्य प्रदेश में की है या बिहार में की है उसको हम राजस्थान में कैसे ला सकते हैं इट इज़ क्वाइट पॉसिबल और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी क्रॉप्स भी हैं जो शायद एजुकेशन की ज़रूरत है लाइक फॉर इंस्टेंस राजस्थान में अभी किनवा ग्रो होना शुरू हो गया है लोगों को शायद इतना परिचय नहीं है नवा ज्यादातर होता है वही होता है पेरू और बोलीविया में लैटिन अमेरिका में hmm. तो इंडिया इज अ सेकेंड कंट्री जहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो होना शुरू हो गया और वो राजस्थान में ही होता है hmm. उसकी जो प्राइस है आज के डेट में जो मुझे जितना लेटेस्ट मालूम है एक लाख रुपए टन है किनवाई एन ओ एनवा क्यू यू आई आई क्यू यू आई एन ओ एन ओ एस इट इज ए ग्रेन Grain, हाँ, it's a grain, like, जैसे अपना होता होता होता है बाजरा होता, बाजरा होता है है है बाज़रा बाज़रा तो exactly like आहा, आहा, की ये ये कि richest अच्छा और अमेरिका में ये काफी अच्छी है, अमेरिका में में में में काफी अच्छी यूरोप जापान ऑस्ट्रेलिया में और uh, बल्कि ये कहा से लोगों को पता लगा जो एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं उनको खाने में केवल यही दिया जाता है क्यों क्योंकि अगर आपने किनवा ले लिया तो आपके दिन भर की डाइट पूरी हो गई एंड देट इज वाई इट इज वेरी यू नो राइट नो क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है इज वेरी एक्सपेंसिव तो अगर और राजस्थान की लैंड जो है ये सूट करती है किनवा को हुँ हुँ तो अभी किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए तो राजस्थान में किनवा पैदा होना शुरू हो गया है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ये तो हिंदी में तो मुझे नहीं पता बट किनवा बोलते हैं किनवा ही बोलते हैं हाँ जी ओके ओके ये गूगल करके पता लग जाएगा सारी डिटेल के तो अभी किनुआ के ऊपर और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं आई थिंक ये भी एक नई रेवोल्यूशन पैदा कर सकता है और राजस्थान की लैंड को क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए इट इज वेरी गुड वेरी गुड क्रॉप व्हिच वन शुड लुक एट सेकंड इट कैन बी डन ट अच्छा साल में दो बार बार इसको साल में दो, बार इसको। दो बार इसको। मतलब इसमें चार पाँच महीने लगते हैं जैसे आपने बोया पांच महीने के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं तो आ, मेरे हिसाब से ये एक आ, काफी इंटरेस्टिंग दौर हो सकता है इसका तो एक तो ये है दूसरा मैं ये कहूंगा कि आर्थिक स्थिति जितनी भी हो फोकसू बी तो मोर एंड मोर ऑन एजुकेशन सबसे शिक्षा के ऊपर होना, होना चाहिए। शिक्षा के ऊपर होना चाहिए चाहे वो इन्वेस्टमेंट बच्चों के ऊपर हो चाहे वो स्वयं के ऊपर हो किसी पर भी हो इवन फॉर देट मैटर ये जो एग्री नॉलेज भी है काफ़ी लिमिटेड है इसमें भी अगर काम करें हुँ. तो uh, काफ़ी नॉलेज बहुत जरूरी है। आज के डेट में बगैर नॉलेज के इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द कॉम्पिटिशन तो मेरा तो स्ट्रेस यही रहता है कि चाहे इन्वेस्टमेंट कहीं और करें ना करें बच्चों के एजुकेशन पर जरूर करें ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक नई बात हम सभी के बीच में रखी है अनिल खंडलवाल जी ने ये किनोवा जो है इस क्रॉप को अगर आप दो बार दो बार ले सकते हैं पूरे साल में और इससे आपका जो है फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो सकता है और राजस्थान की भूमि में ये अच्छा पैदा होता है ये भी एक आपका प्लस पॉइंट है जी क्योंकि उसके लिए कोई ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती नेचुरल मॉइस्चर से ही उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो जैसे कि पानी की कमी हमेशा आप बोलते हैं कि पानी की कमी से हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं तो ये कम पानी में ही अच्छा निकलता है तो ये क्रॉप के बारे में आप जानकारी हासिल करें और मेन बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि अनिल खंडलवाल सर बता रहे हैं कि शिक्षा की बहुत ज़रूरत है चाहे आप कृषि के क्षेत्र में शिक्षा को प्राप्त करें और अपने बच्चों को खास इस क्षेत्र में पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएँ तो इससे बहुत बहुत ही अच्छा आने वाला जो भविष्य है अच्छा हो सकता है जिसमें हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इन्होंने बताया कि आशा जो मध्य प्रदेश में एक संस्था है जो खास करके ग्रुप फार्मर के ऊपर काम करती हैं और हम जो छोटे छोटे एन होते हैं उनके साथ मिलकर आप काम करते हैं लेकिन अगर ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्रांति हो सकता है और आपका पूरा आर्थिक स्थिति जो है बदला जा सकता है और जो आज आपका इनकम है वो सात गुना तक बढ़ सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं मैं आशा करके मध्य प्रदेश में जो संस्था है उसकी बात कर रहा हूं और आप इसके ऊपर जानकारी हासिल कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए चलिए अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से अनिल खंडलवाल जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर एक मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो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 पपी हा को यल गाये सावन घिर आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा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 में मेहमानों को भगवान कहा जाता है वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है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 नमस्कार एक विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं अनिल खंडलवाल जी से बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे आर्थिक स्थिति से काफ़ी मिलती जुलती बातें वो कर रहे हैं और काफ़ी लंबा अनुभव उनके पास है और अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्री में वो घूम इन सारे अनुभवों को अपने पास संजोए रखे हैं और जिसका पूरा जो मक्खन है वो हमें आज बांट रहे हैं तो हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका हमारे बीच में है और हम इसका पूरा पूरा आनंद उठाएंगे सुनने तक नहीं लेकिन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तो आइए आगे बढ़ के मैं ये और सवाल मेरे मन में जो आ रहा है कि आजकल होम लोन्स में बहुत सारे लोग जो हैं जैसे छोटा परिवार है शादी हो जाती है तो तुरंत दूसरा घर ले लेते हैं और छोटा मोटा नौकरी करते हुए भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं इनके एडवर्टाइज भी बड़े बड़े होते हैं और लोग फिर लोन मिलता है बैंक से आसानी से तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं और फिर बाद में थोड़ा सा बीच में लोन मिलने के बाद जब पेड़ करने वाली बात आ जाती है किस्त तो चुकाना होता है और हर महीने एक लमसम अमाउंट वहां चला जाता है और लगातार कई सालों तक चला जाता है तो इसके बारे में आपका विचार है मेरा ख्याल उससे पहले जी सबसे पहले तो ये है कि जो बिल्डर्स कम्यूनिटी है जी, जी जी जी वो भी जरा ध्यान से चलना चाहिए सही बात है क्यों बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं और इतने लोग इतने इंसेंटिव्स uh, और इतनी कुछ बातें कर देते हैं जी जी तो जी। उस लालच में आके लोग पैसा उसमें लगा देते हैं और बाद में पता लगता है कि कई चीजें उनको प्रोजेक्ट नहीं का नहीं। पता ही नहीं है कि कहाँ पर है कितना समय लगेगा क्या नहीं लगेगा वो अलग ही कहानी वो अलग कहानी हो जाती है <laughs> तो पहली बात तो ये कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज कि मकान के बारे में सोचना इट्स ए वेरी बिग इ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट सही बात इट इज़ नॉट लाइक बाइंग एनि वेजिटेबल्स और रेफ्रिजरेटर और यू नो वाशिंग मशीन इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट राइट इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन लें वो ज़रूरी हो जाता है कि हमारी फाइनेंशियल केपेबिलिटीज़ क्या हैं पहला तो निर्णय लेना है कि किस बिल्डर के साथ एसोसिएट हो रहे हैं mm -hmm. कि वेदर प्रोजेक्ट भी वो टाइमली डिलीवर होगा कि नहीं होगा सेकेंड mm -hmm. इसकी स्पेसिफिकेशनस भी आजकल प्रैक्टिकली कुछ और मिलता है mm -hmm. तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट टाइम इन्वेस्टमेंट करें कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट हैंड और नॉट सेकंड इज की फाइनल डिसीजन लेने से पहले ये भी जरूरी है कि दैट वेदर आवर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी परमिट्स और नॉट हमेशा फ्यूचर की तरफ लेके चलते हैं नहीं सब कुछ हो ही जाएगा वो ठीक mm -hmm. है बट mm इंपॉर्टेंट -hmm. ये है कि जब तक तो कुछ रिसोर्सेस तैयार ना हो जाए उससे पहले डिसीजन लेना नहीं चाहिए mm -hmm. ये एक बड़ा ज़रूरी था अदरवाइज होता क्या है कि जब इंस्टॉलमेंट देने की बारी आती है तो पैसा तो देना है फिर इंसान कुछ गलत रास्ते पे ढूँढ लेता है कुछ एक टू अर्न एक्स्ट्रा मनी गलत रास्ते पर चले जाता है और फिर उसके जो परिणाम दुष्परिणाम हम सबको मालूम है तो आई थिंक इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव बट वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन येस हर एक के पास मकान, अपना मकान हो तो उसकी एक अपनी खुशी होती है बट ये जरूरी हो जाता है कि तीसरी चीज जहां तक आपने होम लोन्स की बात की अगेन होम लोन्स की भी कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए कई बार क्या होता है कि जो लोन के एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसी क्लॉज़ेस होती हैं जिसके बारे में, में कोई हैं या बाद बड़े फाइन प्रिंट, प्रिंट होते हैं पीपल डोंट रियलाइज की वो किसके ऊपर साइन कर रहे हैं तो आई थिंक एक इस विषय पर भी पूरा सोच समझ के एक एक क्लैरिटी लेके कर लेनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि सडनली अगर कोई एक तो होता है कि जैसे फिक्स रेट हो गया नाउ नो चेंज चाहे बैंक के रेट ऊपर जाए नीचे जाए यू नो व्हाट योर लाइबिलिटी इज और एक होता है फ्लोटिंग रेट hmm. कि सपोज रेट्स गो अप देन यू एंड अप पेइंग हायर रेट्स तो आई थिंक ये भी एक बहुत जरूरी है कि वन हैज टू टेक अ कंप्लीट क्लैरिटी कि जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है दैट हैज टू बी फिक्सड एंड देर शुड नाट बी एनी वेरिएशन और ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर सपोज प्लस माइनस पॉइंट uh, परसेंट हो तब तक तो चेंज होना चाहिए रेट अदरवाइज नहीं होना चाहिए सो सम प्रकॉशंस शुड बी देयर एंड देर आर वेरी गुड एडवाइजर्स हु कैन एडवाइज़ तो अपने डायरेक्टली जब हम बैंक से बात करते हैं तो अच्छा रहता है किसी अपने परिचित या किसी एडवाइजर से भी सलाह ले लें mm -hmm. uh, उससे पहले की डॉक्यूमेंटेशन uh, की प्रोसेस हो mm -hmm. मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें अपना मकान लेना हो तो एक अच्छी बात है मकान लेना है लेकिन उसके पीछे आगे जो है सोच समझ के सारी डॉक्यूमेंट्स को और जिसके साथ डील हो रहा है उस व्यक्ति को और जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उनकी सारे कायदे कानून को आप अच्छी तरह से पढ़ लें समझ लें और उसके बाद आप सोचें कि आप उसमें कहाँ तक सही बैठ रहे हो अगर सही ढंग से बैठ रहे हो तो वेल एंड गुड नहीं तो थोड़ा पोस्टपॉन् ज़रूर कीजिए समय दीजिए और फिर निर्णय लीजिए अच्छा रहेगा और आज अनिल खंडलवाल जी से बहुत अच्छी बातें हमारे इस कार्यक्रम में हुआ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और मैं जाते जाते कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें कि किस तरह से हम सशक्त रहें सबसे इंपॉर्टेंट <laughs> ये है जी। <laughs> ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सारी कहानी वहीं से शुरू होती है आई थिंक जो हमारी थाट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को कितना पावरफुल रखें वी शुड नॉट अलाउ एनी वेस्ट थाट्स और अननेसेसरी था कहना बड़ा आसान है और पर करना भी बड़ा आसान हो सकता है अगर इसके ऊपर प्रयास किया जाए जी जी तो सारी की सारी सोच का कमाल है अगर सोच पॉजिटिव है और उस सोच के साथ जो बहुत ज़रूरी है जिसने ये सारी सोच डेवलप करते हैं उसके साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है एंड वंस वी हैव द कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल आई थिंक सोच में परिवर्तन तुरंत आना शुरू हो जाता है यही चाहूँगा कि हम सब लोग खूब आनंद में रहें खूब स्वस्थ रहें और हमेशा परमात्मा से कनेक्ट बना रहे थैंक यू <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी दी और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्तों को आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आने वाले समय में जब भी आप यहां पर आएँ तो ज़रूर हमारे साथ जुड़कर कुछ नई बातें हमारे श्रोताओं से बात करें <laughs> मेरा सौभाग्य होगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, मुस्कराते रहो ये मत कहो खुदा से मेरी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 किले बड़े ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है